शिव पुराण रुद्र संहिता सनत कुमार जी कहते हैं से उन तपस्वी दैत्यों की आवाज सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरशाही भगवान शंकर का ध्यान करके बोले ब्रह्मा जी ने कहा असुरों अमृत तो सभी को नहीं मिल सकता अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो मांग लो क्योंकि दैत्यों इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता इसलिए पाप रहित असुरों तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साध्यवर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए अशक्य हो उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वरण न कर सके सनत कुमार जी कहते हैं नर्षे ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे दो घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले दैत्यु ने कहा भगवान यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं तथापि तो हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें अतः आप हमारे लिए ऐसे तीन नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका प्रदर्शन न कर सके लोकेश आप तो जगतगुरु हैं हम लोग आपकी कृपा से ऐसे तीनों पुरों में अधिक्षित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे इसे बीस तारकाक्ष कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विद्युन्मारी ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा ब्रह्मण्ड ये तीनों पूर्व मध्यान्ह के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों के दृष्टि से ओझल रहे फिर पुष्करा वर्ष नामक काल मेघों के वर्षा करते समय एक सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिलें और एक ही भाव को प्राप्त हो अन्यथा नहीं उस समय कृत्यवासा भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव लीलावक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रस पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरो का भेदन करें किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं तथा वे लोगों को जैसे भस्म करेंगे मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ को मांग रहे हैं सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी उन दैत्यों का कथन सुनकर शिष्टकर्ता लोक पितामा ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा हे मैं तुम सोने चांदी और लोहे के तीन नगर बना दो यो मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वर्ग को चले गए तदंतर धैर्यशाली मैंने अपने तपोवल से नगलों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने मै ने अपने किए ये पुर क्रमशः स्वर्ग अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मै इन तीनों पूर्वों को तारकाक्ष आदि असुरो के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया इस प्रकार उन तीनों पुरो को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे